आदरणीय उपस्थित आर्य बंधुओं मुनिगण संन्यासीगण आचार्य गण तथा प्रिय विद्यार्थियों अपना प्रसंग वेद को ईश्वरीय ज्ञान कैसे माने और क्यों माने उसको मानने की आवश्यकता क्यों पड़ी क्या बिना ज्ञान के क्या बिना ईश्वरीय ज्ञान के मनुष्य का काम ठीक से नहीं चल सकता तो इस प्रकार से कई प्रश्नों को साथ लेकर के स्वामी जी महाराज ने अपने उपदेश में बताया कि वेदों को या ज्ञान को या शुद्ध पवित्र ज्ञान को ज्ञान कर, करके ही मनुष्य को सुख पहुंच सकता है या मनुष्य सुखी हो सकता है इसको छोड़कर के जो व्यक्ति अपवित्र होता है मन से वाणी से शरीर से उससे दूसरों को सुख उपलब्ध नहीं होता है किंतु वो स्वयं भी दुख उठाता है और अन्यों को भी अपने व्यवहार से दुखी और अशांत करता रहता है तो इस बात को स्वामी जी यहां पर कहते हैं कि वेदों को ईश्वर की रचना इसीलिए मानना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह का कोई अंधविश्वास कोई पाखंड कोई छल कपट या कोई धोखाधड़ी का देने वाला कोई इस तरह का जान नहीं है वो सार्वकालिक है सार्वभौमिक है सबके लिए है और सबका है तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं तृतीय प्रमाण आज भूदेव जी पढ़ेंगे से अनेक और से तो हो जैसे, नमस्तु ये अनेकृयावस्त्र होते नमस्ते नमो अस्त तेनो हंस तेनो दृढ़ स्वामी चामेश जी वेदों को ईश्वरीय रचना मानने में एक तीसरा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है वेद अपौर है वेद की रचना किसी मनुष्य या किसी ऋषि के द्वारा वो नहीं है वो अपौ है और अपौ का मतलब पुरुष के द्वारा की हुई नहीं है वो ईश्वर के द्वारा ही है तो इस की पुष्टि के लिए स्वामी जी कहते हैं कि वेदों से अनेक विद्या और शास्त्र सिद्ध होते हैं जैसे सायण का भाष का अध्ययन अगर हम थोड़ा गंभीरता से करेंगे तो वहां सायण ने अपनी भूमिका में तो ये प्रतिज्ञा की है कि ये वेद अपौर से है वेद ईश्वर कृत हैं, वेद ईश्वर की ही रचना है और वो ऋषियों के हृदय में ईश्वरीय प्रेरणा से ही गए हैं लेकिन फिर आगे चलकर के सायण अपनी उस प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं और उसमें फिर कथाएं और तरह तरह की इतिहास की बातें वो उसमें जोड़ते हुए चलते हैं और फिर सायण का ये भी कहना है कि कि यज्ञ यज कर्म कांड से संबंधित ही वेद के मंत्र हैं यानि वेदों में सारा का सारा यज्ञ और कर्म बस यही है इसके उसमें और कुछ भी नहीं है और उसे पूर्व के जो भाष्यकार थे उनकी लगभग भी इसी तरह से मान्यताएं थीं और कई भाष्यकारों ने तो वेदों के ऐसे अश्लील अर्थ किए जिन अश्लील अर्थों को पढ़कर के हमारे पाश्चात्य विचारक हमारे पाश्चात्य जो विद्वान हैं वो भी उन वेदों की निंदा करते हैं वो कहते हैं कि अगर वेदों में इस तरह से अभद्र वर्णन है अभद्र भाषा है अभद्र शिक्षाएं हैं गलत शिक्षाएं हैं तो ऐसे वेदों को मानने से हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं हो सकता लेकिन स्वामी जी की यह विशेषता रही है कि उन्होंने प्राचीन अनारस ऋषियों की परंपरा को छोड़कर के जो आरस ऋषि हुए हैं उनकी परंपरा को पकड़ करके अपने अंदर शुद्ध आत्मा की साधना करते हुए वेदों का भाष किया ये तो दुर्भाग्य है कि वो चारों वेदों का भाष नहीं कर पाए बीच में ही स्वामी जी की एक षड्यंत्र के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई नहीं तो आज वेद में जितनी शंकाएं उठती है अथर्वेद में या सामवेद में या जिन मंत्रों का भाष स्वामी जी नहीं कर पाए उन मंत्रों के संबंध में वो शंकाएं निराकृत हो जाती उनका निराकरण हो जाता है तो एक समाधि प्राप्त व्यक्ति एक तपस्वी एक सत्चरित्र व्यक्ति जब वेद को हाथ लगाता वेद का स्पर्श करता है तो उसकी व्याख्या में एक अपूर्वता होती है उसकी व्याख्या पढ़कर के हृदय में कुछ परिवर्तन होता है लेकिन अगर सामान्य वो विद्वान जो ईश्वर कि ध्यान में नहीं बैठते जिनकी आत्मा उतनी पवित्र नहीं है तो उनके पढ़े हुए भाषों से भी मन को कोई स्वस्थता नहीं मिलती मन को कोई स्वस्थ चिंतन नहीं मिलता क्योंकि अपनी व्याख्या को वो उसी हिसाब से मोड़ देते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि वेद केवल कर्म कांड के ग्रंथ नहीं है जैसे कि सायण कहते हैं वेदों में अनेक विद्याएं हैं और अनेक विद्याओं के साथ साथ विद्याएं भी हैं अनेक विद्या ही विद्याएं हैं किसी ने स्वामी जी से निवेदन किया कि महाराज आपने आर्य समाज के ये जो दस नियम बनाए हुए हैं इनमें तीसरा नियम है तो अच्छा लेकिन उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए तो बोले क्या संशोधन करवाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि आपने ये जो लिखा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है आप अगर इसमें से सत्य शब्द को हटा दें, तो हम आपके अनुयायी बन सकते हैं आप केवल इतना कर दीजिए कि वेद सब विद्याओं के ग्रंथ है स्वामी जी ने कहा कि अगर इस तीसरे नियम में से सत्य शब्द हटा दिया जाए तो वेद सब विद्याओं के ग्रंथ हैं तो उसमें जो झूठी विद्याएं चल रही हैं छलकपट वाली विद्याएं चल रही हैं जैसे कि अभी भी तांत्रिक ढंग से लोग अनेक अनेक तरह की विद्याओं को चला करके और लोगों को लोगों को मूर्ख बनाते हैं या लोगों को ठगते हैं तो सबका मूल फिर वो वेद में खोजेंगे तो इसलिए सत्य शब्द तो नहीं हट सकता चाहे आप हमारे अनुयायी हो या ना हो वो तो स्थिर है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है अब यहां पर विचार की बात है कि जो केवल कर्म कांड के ग्रंथ मान करके चलते वेदों को और दूसरी तरफ महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं के ग्रंथ है उनमें अनेक विद्याएं हैं और इसका प्रमाण उनके ग्रंथों के पढ़ने से मिलता है ऋग्वेद आदि भास अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बहुत सारी विद्याओं के विषय में चर्चा की है गणित विद्या है ज्योतिष विद्या है विमान विद्या है नौका की विद्या है और भी थोड़े थोड़े मंत्र विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर के उन्होंने प्रकरण ऋग्वेद आदि भाष में यही लिख डाला है तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो आप कहते हैं कि वेद केवल कर्म कांड ग्रंथ है और वो मनुष्य ग्रंथ कहते ऐसा नहीं है वेदों से अनेक विद्या और शास्त्र सिद्ध होते हैं तो वेदों से अनेक विद्याएं प्रकाशित होती हैं जैसे गणित विद्या तो कैसे प्रकाशित होती है कैसे पता लगे कि वेद में गणित विद्या है तो उसका एक मंत्र प्रस्तुत करते हैं स्वामी जी कहते हैं नमोस्तु रुद्रेभ्य ये दिवी ये शाम वर्ष महा यहां पर स्वामी जी ने इस मंत्र का जो शीर्षक बनाया है वो ये है कि उपदेश देने वाले कैसे हों और पढ़ाने वाले अध्यापक कैसे हों तो दोनों के बारे में इस मंत्र पर उन्होंने चर्चा की है कि जो रुद्र हैं यानी जो हमारे शरीर में प्राण है उनको भी रुद्र कहा जाता है और जो उपदेशक है उनको भी रुद्र कहा जाता कहा जा सकता है तेजस्वी व्याख्यान देते हैं तो कहते हैं कि उनको नमस्कार यानी उनको हमारा सत्कार प्राप्त हो हम उनका सम्मान करें हम अपने पढ़ाने वालों का या अपने उपदेशकों का कभी भी अपमान भूल करके भी ना करें क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे वो विद्या की जो परम्परा है वो विकृत हो जाती है फिर इसमें बहुत कुछ ठीक नहीं पहुंचता है शिष्य के अंदर कुछ गलत भी गलत सलत भी भी वहां पर पहुंच जाता है तो कहते हैं कि जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनको मेरा सत्कार प्राप्त हो और जो और जो विद्वान है वो चाहे कहीं भी हो दूलोक दि, में हो दूलोक का मतलब जहां जहां प्रजा का वास होता है जैसे द्व्यूलोक का सामान्य अर्थ तो यह है कि सूर्य के आसपास का भाग कहलाता है तो कहते हैं कि हमारे जो विद्वान जो हैं या जो हमारे प्राण हैं वो जहाँ भी हैं या जो विद्वान जहाँ भी हैं उनको हमारा नमस्कार प्राप्त हो और फिर आगे क्या कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से तेभ्यो दशा प्राचीर दशा तीक्षणा दशा प्रतीशी का। का। अच्छा तो इसको समाप्त कर दीजिए अच्छा तो आज ये 30 मई को वीरांगना शिविर का प्रारंभ हो रहा है तो इस विषय को यही समाप्त करते हैं बाकी चर्चा फिर कल करेंगे शांति और आप में से कोई